दूसरा प्रश्न मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा पात्र इतना बड़ा नहीं है कि आपको समा सके जब भी मैं आपको प्रवेश देती हूँ आपकी ऊर्जा इतनी अतिशय होती है कि वह हंसी रुदन या नृत्य बनकर बह जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं मैं आपके उदार आशीषों को लेने में कृपण तो नहीं हो रही या ऊर्जा के व्यक्त होने का यही सही ढंग है प्रेम का व्या बूंद में जब सागर उतरेगा तो बूंद नाचेगी तभी तो नाचने का शुभ क्षण आया तभी तो नाचने की घड़ी आई फूल जब खिलेगा सुवासित होगा सूरज की किरणें फूल पर नाचेंगी तो फूल के बांवर पड़ने की घड़ी आ गई शुभ मुहूर्त आ गया यही तो घड़ी है जिसकी प्रतीक्षा थी जन्मों जन्मों से फूल नाचेगा मस्त होगा मदमस्त होगा अलमस्त होगा सत्संग में ऊर्जा तो बरसेगी वही तो सत्संग का अर्थ है और यह ऊर्जा मेरी नहीं परमात्मा की है तुम्हारे भीतर भी जो नाच उठा है वह भी परमात्मा का है क्योंकि परमात्मा को ही परमात्मा से मिलना हो सकता है परमात्मा और परमात्मा में ही तालमेल हो सकता है शिष्य और गुरु के बीच जब जुगलबंदी बंदी बंध जाती पूरी पूरी तो न शिष्य रह जाता ना गुरु रह जाता बस जुगलबंदी रह जाती तब सितार और तबले में एक लयबद्धता रह जाती तब सितार सितार नहीं होता तबला तबला नहीं होता जब जुगलबंदी अपनी चरम शिखर पर पहुंचती है तो तबला सितार होता है सितार तबला होता है तब कौन कौन है तय करना मुश्किल हो जाता है काव्या ऐसे अनूठे क्षणों में नाचो गाओ गुनगुनाओ हंसो रो भाषा समर्थ है ये भाव भंगीमा स्वाभाविक है यह अभिव्यक्ति का ठीक ठीक ढंग है और डरना मत मत सोचना कि कहीं ऐसे में मिली हुई ऊर्जा को मिले हुए आशीषों को व्यर्थी नष्ट तो नहीं कर रही हूं नष्ट तो कुछ होता ही नहीं इस अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं होता आदान प्रदान है आना जाना है न कुछ सृजन होता है न कुछ विनाश होता है अभी आकाश में बादल घिरे और बूंदाबांदी हो रही पहाड़ों पर वर्षा होगी नदियां भर जाएंगी बाढ़ आएगी सागर में जाके बाढ़ नदियां अपनी उलीछ देंगी सागर पर धूप चमकेगी सूरज से आग बरसेगी, भाप बनेगी फिर बादल बनेंगे फिर बूंदा बांदी फिर नदियां भरेंगी फिर बाढ़ फिर सूरज फिर बाढ़ एक वर्तुलाकार अस्तित्व है यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता नृत्य तो चलता रहता है रास तो चलता रहता है नष्ट कुछ भी नहीं होता लेकिन हमारा मन कंजूस है तो जब आनंद की कोई घटना घटती है तो पुरानी कंजूसी पुरानी आदतें जोर मारती पुराने संस्कार कहते हैं कि जैसे हम धन को पकड़ कर रखते थे ताला चाबी के भीतर ऐसे ही आनंद की एक पुलक आई है बांध लो ऐसे अब छोड़ मत देना कहीं ऐसा ना हो कि छिटक जाए हाथ अगर आनंद की पुलक को पकड़ा तो मर जाएगी जो पकड़ेंगे चूक जाएंगे जो बांट देंगे बचा लेंगे इस गणित को ठीक से समझ लो इस भीतर के गणित को खुद जाने दो स्वर्णाक्षरों में अपने हृदय पर जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएगा मिट जाएगा और जो मिटने को राजी है उसका मिटना असंभव है काव्य जब आनंद तुझे नचाने लगे तो रोक मत लेना यह सोच के कि इस आनंद को संभालना चाहिए कहीं यह छितर ना जाए बिखर ना जाए बट ना जाए मेरा पात्र तो छोटा है कहीं पात्र के ऊपर से बहना जाए बहने दो तो जितना बहेगा उतना ज्यादा मिलेगा जितना बहेगा उतना पात्र बड़ा होगा और जितना बहेगा उतने नए नए झरनों से फूटकर तुम्हें भीतर से भरेगा जैसे कुआं पानी उलिचो नए झरनों से पानी चला आता है लेकिन कोई कंजूस अपने कुएं को बंद कर दे ताला लगा दे कैसे रोज रोज लोग पानी निकालते रहे तो एक दिन पानी खत्म हो जाएगा कल गर्मी आ सकती है कोई मुसीबत के क्षण आ सकते हैं तो मैं प्यासा मरूँगा ताला मार दे कि जब जरूरत होगी तब मैं ही पीऊंगा हर किसी को ना पीने दूंगा तो कुआ मर जाएगा उसके झरने मर जाएंगे झरनों पर पत्थर कंकर रेत धूल जम जाएगी और जब पानी उलीचा ना जाएगा तो नए पानी की कोई जरूरत ही ना रहेगी पुराना पानी सड़ेगा गलेगा विषाक्त हो जाएगा और कभी अगर जरूरत के क्षण में इस कृपण ने उस पानी को पिया तो मरेगा जिएगा नहीं वो पानी फिर प्राणदाई नहीं होगा तुम्हारे भीतर जब भी आनंद बर से बांटो दो ही हाथ उलीचिए फिर उसमें कंजूसी ना करना मगर कृपण हमारे मन की आदत है ये मैं तुम्हें याद दिला दू मन कंजूस है क्योंकि मन का गणित यह बचाओ मन कहता है अगर तुमने रुपए बचाए तो बचेंगे अगर बांटे तो गए मुल्ला नसुद्दीन एक दिन सड़क से गुजर रहा है एक भिकमंगे ने हाथ फैलाया कल ही मुल्ला की लॉटरी खुली थी तो बड़ी मौज में था और कोई दिन होता है तो हजार सबक सिखाए होते इस मस्त तड़ंग भिकमंगे को उपदेश पिलाया होता लेकिन आज दिल जरा मौज में था बाग़ बाग़ था फूली फूल ही फूल खिले थे पैमाना फूलों फूलों से भरा था पैर जमीन नहीं छू रहे थे निकाल के सौ रुपए का नोट उस भिकमंगे के हाथ पर रख दिया भिकमंगे को भी भरोसा नहीं आया सोचा कि नोट नकली तो नहीं उलट पुलट के देखा नसरुद्दीन ने पूछा तुम्हें देख के लगता है अच्छे परिवार के हो कुलीन हो तुम्हारे चेहरे की रेखाएं तुम्हारी भावभंगीमा यदपि तुम्हारे कपड़े पुराने पड़ गए हैं जरा जीर्ण हो गए हैं लेकिन लगता है कीमती रहे होंगे कभी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई उस भिकमंगे ने कहा मेरी हालत कैसे हुई इसे जानने में आपको ज्यादा देर न लगेगी इसी तरह सौ सौ रुपए के नोट भिकमंगों को देते रहे ऐसे ही मैं देता रहा जो मेरी हालत हो गई साल छह महीने में आपकी भी हो जाएगी आप रास्ते पर ही हो वो भिकमंगा ठीक कह रहा है अर्थशास्त्र का नियम तो यही है कि अगर ऐसे रुपए बांटोगे तो जल्दी चुग जाओगे खुद भी भीख मांगोगे लेकिन एक भीतर का अर्थशास्त्र है वह नियम ठीक उल्टा है कभी झील के किनारे खड़े हुए झील में झांक के देखा तो तुम्हारी जो तस्वीर झील में बनती वो उल्टी बनती उसमें सिर नीचे की तरफ होता है पैर ऊपर की तरफ होते हैं। अगर मछलियां तुम्हें झील में देखती होंगी तो सोचती होंगी खूब अजीब जानवर है यह भी सिर नीचे की तरफ पैर ऊपर की तरफ इस संसार में उस परलोक की छाया बनती हम झील की मछलियां हमें जैसा दिखाई पड़ता है वो शाश्वत नियम के बिल्कुल विपरीत है इस जगत में तो सिर नीचे पैर ऊपर यहां तो हर एक व्यक्ति सिर शासन कर रहा है और चूंकि एक व्यक्ति सिर शासन कर रहा है इसलिए हर एक व्यक्ति को दुनिया उल्टी दिखाई पड़ रही दिखाई पड़ेगी मैंने सुना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक गधा सुबह सुबह ही उनके बगीचे में घुस गया आदमी होता कोई तो द्वारपाल रोक देता मगर द्वारपाल भी रात भर का थका था और झपकी खा रहा था और उसने भी देखा गधा है जाता है जाने दो कोई जासूसी तो कर नहीं सकता कोई गोली मार नहीं सकता गधा ही ठहरा करेगा भी क्या थोड़ी बहुत घास चढ़ के वापिस लौट जाएगा सो so, उसने भी फिक्र ना की गधा भीतर हो गया मगर गधा कोई साधारण गधा नहीं था गधा बड़ा पढ़ा लिखा था असल में गधे का जो मालिक था जो उस पर ईंट ढोता था उसे अखबार पढ़ने का बहुत शौक था तो जब भी ईंटें धोने का काम नहीं होता मालिक अखबार पढ़ता गधा भी उसके पीछे खड़े होकर अखबार देखता रहता देखता रहता देखता रहता। फिर संग साथ सत्संग का असर तो होता ही पहले बड़े बड़े अक्षर पढ़ने लगा फिर छोटे छोटे अक्षर पढ़ने लगा फिर गधा बिल्कुल पारंगत हो गया अखबार पढ़ने में फिर धीरे धीरे जब पढ़ना सीख गया तो बोलना भी सीख गया पंडित जवाहरलाल नेहरू सुबह सुबह शीर्षासन कर रहे थे जो उनकी आदत थी गधा उनके जा के सामने ही खड़ा हो गया पंडित नेहरू तो बोल ही गया कि वो शीर्षासन कर रहे हैं उन्होंने देखा ये गधा उल्टा क्यों खड़ा है उन्होंने कहा गधे गधे के बच्चे मैंने बहुत बदतमीज देखे तुझ जैसा बदतमीज नहीं देखा तो उल्टा क्यों खड़ा है गधे का क्षमा करें पंडित जी उल्टा मैं नहीं खड़ा हूं उल्टे आप खड़े जब गधेने का क्षमा करें पंडित जी तो होश खो हो गए पंडित जी के पसीना पसीना हो गए एकदम उछल के खड़े हो गए सीधे हो गए गधा और बोला उस गधे ने कहा क्या आप मेरे बोलने से चौंक गए क्या आप गबड़ा गए मुझमें और कोई खास विशेषता नहीं सिर्फ मैं बोलता हूं गधाओं तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने को संभाल लिया था राजनेता थे संभालने में कुशल थे ऐसी घड़ियां तो रोज ही आती थी संभाल ही लेते थे कहा कि नहीं नहीं तेरे बोलने से मैं कुछ घबराया नहीं मैंने बहुत से बोलते गधे पहले भी देखे तो क्या आप इससे डर गए उस गधे ने पूछा कि गधा आपसे मिलने आया तब तक पंडित नेहरू पूरे संभल गए थे उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझसे सिवाय गधों के और मिलने आता ही कौन सिर शासन अगर तुम कर रहे हो तो यह भ्रांति हो सकती कि सारी दुनिया उल्टी और इस दुनिया में संसारिक व्यक्ति जो है वो शीर्षासन कर रहा है तुमने तो योगियों को शीर्षासन करते देखा है मेरा अनुभव कुछ और है, मेरा अनुभव सब संसारी शीर्षासन कर रहे हैं योगी तो वो जो पैर के बल खड़ा हो गया जो अब उल्टा नहीं यहां सभी संसारियों की खोपड़ी उल्टी है योगी तो वह जिसकी खोपड़ी उल्टी नहीं काव्य उस महागणित को समझ जो भीतर का गणित है वहां लुटाने से मिलता है बांटने से बढ़ता है बचाने से कम होता है जो बिल्कुल बचा लेता है सब समाप्त हो जाता लेकिन मन कंजूस है वो बाहर का ही नियम जानता है चंदुलाल का दस लाख रुपया बैंक में जमा था कभी वह अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था तभी तो दस लाख रुपया जमा कर पाया जीता था भिकमंगे की तरह एक फटीचर साइकिल पे चलता था उस साइकिल में घंटी की भी कोई जरूरत न थी क्योंकि एक मील दूर से ही लोग जान जाते थे कि चंदूलाल आ रहा है आवाज साइकिल की इतनी होती थी उसके टायर ट्यूब में इतने थेगड़े लगे थे कि चंदूलाल भी गिनती भूल गया था कि कितने थेगड़े उसकी साइकिल एक अजूबा थी प्रदर्शनी में रखने योग्य थी चलती थी ये चमत्कार था सिर्फ उसी से चलती थी किसी और से चल भी नहीं सकती थी इसलिए चंदूलाल कहीं भी रख के काम कराता था ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कोई दूसरा तो उसे चलाए तो फौरन गिरे सिर्फ चंदूलाल ही चलाता था जैसे सर्कस में लोग साइकिल चलाते ऐसी साइकिल थी चंदूलाल कभी आइसक्रीम नहीं खाता था और जब से कोका कोला बंद हुआ तब से तो बहुत ही प्रसन्न था यह एक खर्चा उसके पीछे लगा था यह भी खत्म हो गया एक बार उसने आत्महत्या करने तक की सोची थी लेकिन जहर के बढ़े हुए दाम देखकर रुक गया था फिर चंदूलाल बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा मित्रों ने कहा चंदूलाल देखो तुम्हारी हालत बड़ी खराब तुम्हारा इलाज होना जरूरी है। तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देते चंदूलाल ने कहा कि पहले यह बताओ खर्चा कितना होगा अरे बुढ़ापा तो सभी को आता है और मौत भी कोई नई चीज नहीं घटती रही जो भी जन्मा सो मरा ज्ञान की बात उसने कही मन इतना चालबाज है बचाना है पैसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा छेड़ दी कि मालूम नहीं उपनिषद क्या कहते सर्वम खलविदम ब्रह्म सब में ब्रह्म ही व्याप्त है अरे किसका मरना किसका जीना ये तो सब रामलीला है ना कोई आता न कोई जाता आत्मा तो अमर है मित्रों ने कहा चंदुलाल ये बकवास छोड़ो हालत तुम्हारी खराब होती जा रही है अस्पताल चलना ही होगा नहीं माने तो चंदुलाल ने कहा कि पहले हिसाब तो मित्रों ने कहा कमरे का बीस रुपये रोज डॉक्टर की फीस दस रुपये रोज इंजेक्शन लगाने वाले के भी दस रुपए और अनेक खर्च दवाइयां इत्यादि करीब पंद्रह दिन इलाज चलेगा चंदुलाल ने पूछा कुल खर्च कितना होगा पूरा हिसाब बताओ मित्रों ने कहा यही कोई 500 रुपए के करीब खर्च होगा थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है चंदुलाल की एकदम छाती बैठ गई जितना बूढ़ा वो नहीं था उससे भी ज्यादा बूढ़ा हो गए मौत इतने करीब नहीं थी और करीब मालूम पड़ी 500 सौ तो उसने पूछा फिर मरने पर कितना खर्च होता है तो मित्रों ने कहा मरने पर लकड़ियां लेनी पड़ेंगी कफन खरीदना पड़ेगा पुरोहित आत को भी कुछ देना होगा चंदूलाल ने पूछा कुल कितना ठीक ठीक हिसाब बताओ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सोच विचार का तो मित्रों ने कहा कि यही कोई दस रुपए की लकड़ियां पंद्रह रुपए का कफन पांच दस रुपए पुरोहित को देना पड़ेंगे पच्चीस तीस रुपए में काम निपट जाएगा सस्ता प्रोहित पकड़ो थोड़ी गीली लकड़ियां ले लो कफन भी जो पहले उपयोग किए जा चुके हैं तो थोड़ा कम में समझो कि पंद्रह रुपए में निपट जाएगा तो चंदूलाल ने कहा तो फिर मरना ही ठीक है ऐसे भी ऋषि मुनि कह गए हैं कि आत्मा अमर है अमर आत्मा के लिए पचास रुपया खर्च करना दस पंद्रह में निपटा लेना और सच तो यह है कि मैं मर जाऊं तो धर्मादय में चले जाना वहां से लकड़ियां भी मुफ्त मिल जाएंगी कफन भी मुफ्त मिल जाएगा और अगर कुछ भी ना हो सके तो जब मैं मर ही गया तो क्या चिंता करनी म्युनिसपल का ठेला आपने आप ही ले जाएगा तुम फिक्री मत करना एक मन हमारा जो इस भाषा में ही सोचता है जो हमेशा कंजूसी की भाषा में सोचता है बचा लो जितना बच सकता हो उतना बचा लो यही जीवन को गवाने की व्यवस्था है काव्या जो आनंद तुझे यहां उपलब्ध हो रहा है जो गीत तेरे भीतर फूल फुलझड़ियों की भांति फूट रहे लुटाओ नाचो गाओ बचाना मत बांटो। जितना बांट सको उतना ही यह आनंद बढ़ेगा पूछती है तू मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा पात्र इतना बड़ा नहीं पात्र किसका बड़ा है कितना ही बड़ा पात्र हो परमात्मा के समक्ष छोटा ही होगा यह पूरा आकाश भी छोटा पड़ जाता है यह पूरा आकाश भी उसे कहां समापाता है इसलिए इस चिंता में ना पढ़ इस दुख में भी ना पढ़ उसकी एक बूंद हमारा पात्र संभाल ले तो पर्याप्त उसकी एक बूंद भी तो सागर है अमृत की एक बूंद भी तो काफी है कोई सागर थोड़ी पीना पड़ेगा अमर होने के लिए एक बूंद गले के भीतर उतर जाए कंठ से नीचे उतर जाए एक बूंद हृदय में पहुंच जाए बस पर्याप्त है तू पूछती है जब भी मैं आपको प्रवेश देती आपकी ऊर्जा इतनी अतिशय होती है कि वह हसी रुदन या नृत्य बनकर बह जाती बह जाने दो जी खोलकर बहने दो उन्मत्त तो होकर हंसो अलमस्त होकर नाचो यह मधुशाला है इसे कभी भूलो मत यह अभी जिंदा मंदिर है और जिंदा मंदिर हमेशा मधुशाला होते पियो और पिलाओ धालो, ये जो सुराही मैंने तुम्हारे सामने रख दी है, ये तुम्हें दिखाने को नहीं पियो और हिसाम मत लगाओ मुल्ला नसुद्दीन के घर कुछ मेहमान आए मिठाइयां बनी परे बने मित्र ने कई बार मना किया कि बस नसरुद्दीन बस नसरुद्दीन अब बहुत हो गया मगर वो कहे इस ढंग से बस नसरुद्दीन कि लगे कि कह रहा है कि और नसरुद्दीन कहने के भी ढंग होते अगर सीखना हो तो पंडित पुरोहितों से सीखना चाहिए मैंने पंडित पुरोहितों को देखा है जब वो भोजन की थाली पर तुम और एक परांठा डालो तो साधारण जिसको नहीं चाहिए वो दोनों हाथों से रोकता है कि नहीं नहीं पंडित दोनों हाथ दूर करके कहता है नहीं नहीं बीच में जगह छोड़ देता है जहां से परांठा डालो आखिर मित्र ने कहा कि बस बस नसरुद्दीन सात परांठे ले चुका अब और नहीं नसरुद्दीन ने कहा सात नहीं ले तो चुके हो सत्रह मगर गिनती कौन कर रहा है गिनती चल रही है और कहता है गिनती कौन कर रहा है ले तो चुके हो सत्रह लेकिन गिनती कौन कर रहा है गिनती छोड़ो ये जगत गणित का नहीं काव्य का है इसलिए तो काव्य तुझे काव्य नाम दिया तुझे नाम दिया है प्रेम काव्य प्रेम की कविता यहां कहां गणित कहा हिसाब पियो पिलाओ नाचो गाओ मैं तुम्हें चाहता हूं एक नृत्य में धर्म में तुम्हारा प्रवेश हो उदास धर्मों से दुनिया काफी परेशान हो चुकी मुंह लटकाए हुए साधु संन्यासियों से दुनिया काफी बोझिल मुर्दों से छुटकारा चाहिए ये कब्रिस्तानी चेहरे ये कब्रों में ही रहें मंदिरों मस्जिद इनसे मुक्त होने चाहिए मंदिरों में बांसुरी बजे फिर कृष्ण की मस्जिदों में फिर गीत उठें कुरान के गुरुद्वारे में फिर मर्दाना सात छेड़े और नानक गीत गाएं, एक उत्सव चाहिए एक महोत्सव चाहिए महाराग सिखाता हूं तुम्हें वैराग्य नहीं क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराग ही वैराग्य है तुम्हें काव्य सिखाता हूं गणित नहीं क्योंकि मेरी दृष्टि में काव्य ही धर्म है गणित धर्म नहीं